आत्मज्ञान प्राप्ति ही मनुष्य जीवन की सफलता विचार चल रहा था कि तीन प्रकार के मृत्यु से ग्रस्त है जीव क्रम से ही इन मृत्युओं से पार पा सकता है प्रथम मृत्यु बताई गई थी पशु ज्ञान पशुकर्म इसको कोई शास्त्र से जानना नहीं पड़ता खाने पीने इत्यादि की विद्या सब जान लेते हैं पशु भी जान लेता है मनुष्य भी जान लेता है इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं इसी का नाम है पशु ज्ञान पशु वृत्ति प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों में पशु भी बड़ा निपुण है और मनुष्य भी निपुण है जिसके अनुसार काम चल जाता है व्यवहार का काम तो इसी से चल जाएगा शास्त्र की कोई अपेक्षा नहीं पर ज्ञापक शास्त्रम जो परमार्थ की बात है उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जान सकते उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता है शास्त्र कहता है मनुष्य शरीर पशु ज्ञान पशु कर्म के लिए नहीं मिला है इससे तुम बहुत बड़ी वस्तु अर्जित कर सकते हो व्यक्ति जब शास्त्री हो जाता है शास्त्र के अनुसार उसका आचरण हो जाता है शास्त्र ज्ञान शास्त्रकर्म से प्रवृत्त होने लगता है तो पहली मृत्यु को वह पार कर लेता है फिर कामना रह जाती है यह द्वितीय मृत्यु है विषय इंद्रियों के सहयोग से उद्भूत कामना इसके अंदर रह जाती है जो आगे बढ़ने से रोकती है या जगत में ही लगाती है इसके लिए साधन बताया था कि जब मंत्र के द्वारा भगवत शरणागति के द्वारा जब भगवान का महत्व जीवन में लक्ष्य का महत्व बढ़ जाता है तो यह जगत की कामना दूर हो जाती है क्योंकि जगत की परीक्षा हो जाती है अब केवल मोक्ष की कामना होती है आप जिस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं आपको पक्का हो जाता है कि जगत में वह मिलने वाला नहीं है यह भ्रम निवृत्त हो जाता है कि हमने जो निर्णय करके रखा था कि जगत की यह वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे क्योंकि जगत का कोई पदार्थ आपको नित्य सुख प्रदान नहीं कर सकता जगत का कोई पदार्थ आपको चिर शांति प्रदान नहीं कर सकता जगत की परीक्षा जैसे जैसे होती है वैसे वैसे आपको यह अंदर से हो जाता है कि हमारी समस्या का समाधान जगत में नहीं है तब आप गुरु का आश्रय लेते हैं सतगुरु के पास जाते हैं सतगुरु का आश्रय व्यक्ति पहले भी लेता है पर पहले जगत के लिए लेता है तत्व प्राप्ति के लिए नहीं लेता यही दोनों में अंतर है क्योंकि जिसकी जो समस्या रहती है उसी के अनुसार आश्रय लेता है चाहे देवता का आश्रय ले चाहे संत का आश्रय ले या किसी पूजा पाठ का आश्रय ले जब वह समझ लेता है कि जगत हमारी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकता जब उसको जगत के विषयों में शंका उत्पन्न हो जाती है तब उसका मन मुड़ जाता है तब उसके चित्त में भगवान का महत्व हो जाता है आपके चित्त में भगवान का महत्व बैठ जाए स्वरूप का महत्व बैठ जाए श्रुति बैठ जाए श्रुति कहती है यह चेद वेदी दत्त नो चेदिहा वेदिन श्रुति कहती है हे मेरे पुत्रों यह मनुष्य शरीर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए मिला है तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ स्वरूप को जान लो मैं के अर्थ का तुम्हारे अंदर निर्धारण हो जाना चाहिए मैं के अर्थ का साक्षात्कार हो जाना चाहिए क्योंकि यदि अपने को ही नहीं जाने तब बहुत बड़ी भ्रांति बनी रहेगी इसलिए मनुष्य शरीर में तुम मय का समाधान कर सकते हो जगत का समाधान कर सकते हो ईश्वर का समाधान कर सकते हो देवता का समाधान कर सकते हो ऐसी विद्या तुम मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते हो कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान प्राप्त हो जाए इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है यह जो श्रुति है यह चेद वेदित इसलिए शरीर रहते रहते यदि तत्व को तुमने जान लिया तो अथ सत्यमस्ति मनुष्य शरीर धारण करना सफल हो गया मनुष्य शरीर धारण करने की सफलता भोग नहीं है भोग तो पशु शरीर में भी मिलता है कुत्ते का भी पुण्य है तो दो नौकर उसको टहलाने के लिए और सफाई के लिए रहते हैं वह हवाई जहाज़ में चलता है एक पत्रिका में हमने पढ़ा किसी ने इंग्लैंड में 20 लाख डॉलर जमा किया है कि इसके ब्याज से हमारे कुत्तों का पालन पोषण किया जाए उनके लिए एयर कंडीशन बंगले बने हुए हैं पुण्य है तो वहाँ भी सब सुविधाएँ मिल सकती है परंतु श्रुति कहती है कि इह चेद वेदित मनुष्य शरीर में रहते रहते यदि तुमने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अथ सत्यमस्ती मनुष्य शरीर धारण करना सफल हो गया लेकिन नोचे दिहा वेदित यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी परमात्मा का दर्शन नहीं किया आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो महती विनष्टि ही महति विनाश क्या है हम कल पशु हो सकते हैं समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा एक अंधा एक अंधे कुए में गिर गया मतलब वह अंधा है तो स्वयं नहीं निकल सकता है और कुआं अंधा हो तो कोई दूसरा भी नहीं निकाल सकता है क्योंकि दिखता ही नहीं ऐसे पशु शरीर में न स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है और न कोई उससे पुरुषार्थ करा सकता है न उससे राम नाम का जप करा सकते हैं न वह स्वयं राम नाम का जप कर सकता है न उसको सत्संग आप सुना सकते हैं न स्वयं सत्संग सुन सकता है यही महती विनष्टि ही महान विनाश है मनुष्य शरीर में महत्व समझा जा सकता है वैसी बात का कि जहाँ प्रमाण प्राणी मात्र पहुँचना चाहता है महत्व की आज कमी हो गई चाहे सगुण का दर्शन करना हो आपको चाहे निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो एक सूत्र है वह सूत्र आपके जीवन में आना चाहिए वह सूत्र नहीं आएगा तो सारे साधन का अपना अपना फल होगा पर गारंटी नहीं है